एक है ये शरीर तो तो इत्यादि नाना तो कोचन, कोचन देश काल किसी देश में किसी काल में कभी भी भेद नहीं है अर्थात आत्मा एक ही है भाष्य में परमार्थतस्तु प्रकृतिया स्वत आकाशबद आकाश तुल्य सूक्ष्म निरंजन सर्वगत सर्वे धर्म आत्मा आकार बनाते है आत्मा जेया मुमोक्षर अनादयो नित्या ये पुस्तक में संशोधन हुआ है क्या पहले से नहीं। तो जहाँ आएगा आप संशोधन करेंगे पेन है आपके पास तो यहाँ है ले लीजिए ऊपर से ठीक अच्छा है उसे चला लीजिए आत्मा ज्ञाया अनादयो शिविर अनादय नित्या परमार्थ, परमार्थ अर्थ पारमार्थिक दृष्टि से प्रकृतिया स्वभावत प्रकृतिया अर्थात स्वभाव से स्वभावत प्रकृतिया प्रकृति से इसका अर्थ स्वभावत प्रकृतिया तृतीया दिया अर्थात स्वभाव स्वभाव से हेतु में तृतीय आकाशतः स्वभावत चार नंबर टिप्पणी दे दिया स्वरूपत ये सब स्वरूप से नित्य पदार्थ व्यापक है दृष्टांत देते हैं आकाश आकाशवध आकाश आकाशतुल्य आकाश जैसे सूक्ष्म निरंजन सर्वगतत्व तो आकाश सूक्ष्म है निरंजन है सर्वगत है आकाश सूक्ष्म इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और आकाश निरंजन अर्थात महिला निरंजन जिसमें कोई मेला नहीं है आकाश में किसी प्रकार की अन्य भूतों के द्वारा उसमें कोई मेला नहीं हो सकता है और सर्वगत तो आकाश भी सर्वगत है आकाश में देशिक परिच्छेद नहीं है कालिक परिच्छेद है प्रलय काल में आकाश नहीं रहेगा अन्य काल में रहेगा किन्तु दैशिक परिच्छिन्न कहीं एक स्थान है जहाँ आकाश नहीं है ऐसा नहीं है इसलिए आकाश दैशिक व्यापक है ब्रह्म जैसा हम कहते हैं व्यापक ऐसे आकाश दैशिक व्यापक है किंतु कालिक व्यापक नहीं है ब्रह्म दैशिक व्यापक व्यापक भी है और कालिक व्यापक भी है सूक्ष्म निरंजन सर्वगत ये सब अर्थात हेतु मतलब ये सहयोग है तृतीया जैसा ये सबके साथ मतलब ये सबके सह ये सबके द्वारा तुल्य हेतु में तृतीया लिया जाएगा आकाश आकाशतुल्य जो हुआ तो आकाश तुल्य आकाश में क्या धर्म है कहते तो, हैं सूक्ष्म तो, निरंजन सर्वगतत्व तो, तो, सूक्ष्मत्व निरंजनत्व सर्वगतत्व ये आकाश में है यही सब धर्म के द्वारा हेतु से सर्वे धर्मा आत्मा भी इसी प्रकार की जानना चाहिए सर्वे धर्मा, धर्मा का अर्थ आत्मान इस प्रकार की जेया किसके द्वारा मुमुक्ष भी मुमुक्ष के द्वारा आत्मा जाना जाना चाहिए सारे जीवात्मा इसी प्रकार की है अर्थात अनादि नित्य अनादयो नित्या हा। सारे जीवात्मा अनादि है और नित्या है तो अर्थात अनादय नित्या सारे जीवात्मा बहुवचन कहने से कहते हैं बहुवचन कृत भेद शंका निराकुर्व आह बहुवचन होने से जीव में से भेद आ जाएगा नाना जीव हो जाएंगे तो नाना आत्मा हो जाएगा ये शंका का निराकुर्वन निराकरण करते हुए आह इसलिए उत्तरार्ध में उतर देते हैं वचन किंचन किंचिद अणुमात्रा न विद्यते ना तेषा ना क्वचन किंचन क्वचन अर्थात देश काल कहीं भी किसी काल में किसी देश में किंचन किंचन अर्थात किंचित कि अर्थात अणुमात्र अपि भेद नहीं है अणुमात्र क्या है टीका में कहते हैं अपि कार्य कारण भाव अंशाशी भाव उपादन परमात्मा आत्मा और जीव के बीच में कारण भाव हो जाएगा अंश अंशी भाव हो जाएगा इस प्रकार की भी नहीं है भेद जैसे घटो पटो बिल्कुल विलक्षण हो गया और घटो और मिट्टी इसमें भी थोड़ा विलक्षणता है कहते कार्य कारण भाव है और शरीर और हाथ इसमें अवय अव अवय भाव है तो होने से यहाँ भी थोड़ा भेद बुद्धि में आता है कहते तो इस प्रकार भी नहीं है कार्यकारण कार्यकार भी नहीं है अंश अंशी भाव भी नहीं है अर्थात मैं परमात्मा का अंश हूँ ममेस जीवलोक है जो कहते हैं तो इस प्रकार की भी अंश अंशी भाव भी नहीं है बिल्कुल वही है अर्थात कोई प्रकार की किसी प्रकार भेद नहीं है टिप्पणी में उसी को दे दिया किसी प्रकार की भेद नहीं है अर्थात जो जीव है वही आत्मा है और आत्मा एक है जीव भी एक है ये वेदांत का मुख्य मत है एक जीव वादक जीव एक ही है कहते हैं इतना जीव दिखता है कहते हैं जो सब दिखता है वो जीव नहीं है वो तो शरीर दिखता है अथवा मनोबुद्धि थोड़ा हम अनुमान कर लेते उसका मनो इस प्रकार के इसका मनो इस प्रकार के जहाँ भेद दिखता है वो जीव नहीं है तो वास्तव जीव तो ब्रह्म ही है वो एक ही है वही आप है बुद्धि आरंभ होने से भेद के आरंभ हुआ तो बुद्धि जब आरंभ नहीं है तो कोई भेद का उसमें पता भी नहीं है ये इक्यानवे श्लोक उच्चारण करेंगे आगे ज्ञेय शब्द प्रयोगाद तो मुख्यम एवं ज्ञेयत्वं प्राप्तं प्रत्युदश्य पहले कहा गया कि बाकी तीन अवस्था को भी आप विज्ञेय कह दिए इसलिए वो तीन अवस्था भी वास्तव हो पारमार्थिक हो क्योंकि विज्ञेय जैसे आत्मा विज्ञा ऐसे बाकी तीन अवस्था भी विज्ञय आत्मा जैसे पारमार्थिक हो वो भी पारमार्थिक हो उसका निराकरण कर दिए वो तो सब कल्पित तो है अभी कहते हैं ठीक है अभी आत्मा विज्ञे हो गया बाकी सब हेय हो गया ये आत्मा जो विज्ञेय हुआ तो विज्ञा जिसमें होगा जिसको हम विज्ञेय कहेंगे हमसे अलग होगा ना घट विज्ञेय तो हमसे अलग है तो ज्ञ शब्द प्रयोगात आत्मा को आप ज्ञेय कह दिए हेय ज्ञेय आप्य पाक्य चार विवाह कर दिया उसमें आत्मा को आप शब्द से कह दिए तो ज्ञ शब्द प्रयोग मुख्यम है वो ज्ञयत्व आत्मा में तो मुख्य मुख्य अर्थात जैसे घटपट नदी पर्वत में रहता है मुख्यम है वो दस पानी टी पाणी फलव्याप्ति रूपत्व केवल वृत्ति व्याप्ति नहीं फलव्याप्ति फलव्याप्ति अर्थात वृत्ति जन्य अतिशय आना इसको कहते हैं फलव्याप्ति चिदाभास के चलते उसका वस्तु का प्रकाशित होना मुख्यमें उसका प्रत्युद्य प्रत्युदश्य निराकर उसका निराकरण करते हैं प्रतिकूल उद अश्यति अश्यति क्षिपति असुक्षेपण धातु है तो क्षिपति अर्थात तो प्रतिकूलन उठा करके फेंक रहा है तो विपरीत अर्थात तो उसका निराकरण कर रहा है आदि आदिबुद्धा प्रकृत्य सर्वे धर्मा सुनितामृत कलते सर्वे प्रकृत्या अमृतत्वाय कल्पते सर्वे जीवा आदिबुद्धा आदि बुद्धा एक नंबर टिप्पणी दे दिया प्रमाण वृत्ति तो प्राग एवं प्रकाश रूपा वृत्ति होने से प्रमाण वृत्ति होने से पहले ही प्रकाश रूप अर्थात सारे जीव जो कहते हैं ये उनको ब्रह्म ज्ञान होने से पहले भी वो प्रकाश रूप है अर्थात आप अभी भी प्रकाश रूप ही है चाहे ब्रह्म ज्ञान हो नहीं हो ये जो रज्जु है वहां जिसमें हमको सर्प दिख रहा है हमको रज्जु ज्ञान होने से पहले वो रज्जु है न सर्प है रजू ही है इसलिए कहते हैं आदि बुद्धा पहले से वो रज्जु है ही प्रकाश रूपो वो है ही कौन कहते हैं आप अर्थात हम प्रकाश रूपो है ही चाहे हम जाने न जाने हम अपने आप को और कुछ मानते हैं इसलिए कुछ करना धरना ये सब चलता है जब निश्चय हो जाता है कि जहाँ से भी करना चीज होता है ये हम हमें नहीं है हम तो निष्क्रिय है निर्गुण है ये जो सब होता है वो ऊपर में होता है तो इसी प्रकार की निश्चय हो जाना यही हमारा प्रकाश रूपता का पता चल जाएगा इसलिए कहते हैं कि आदि बुद्धा सर्वे धर्म अर्थात तो स्वरूप तो सर्वदा स्वयं प्रकाश ही है प्रकृतिया एवं स्वभाव से प्रकृति अर्थात स्वभाव से स्वभावता एवं सुनिश्चिता दो नंबर टिप्पणी दे दिया अनित्य विज्ञप्ति रूपा अर्थात ये और जानने के लिए आत्मतत्व का ज्ञान होने के लिए और किसी का सहारा लेना पड़ेगा था किसी के द्वारा जानेंगे जैसे अंधकार में घटो है तो हमको प्रकाश की आवश्यकता है इसी प्रकार की नहीं है इसलिए कहते हैं सुनिश्चित सुनिश्चित था नित्य विज्ञप्ति रूपा तो इसका कभी हम अपने आपको जान रहे है कभी नहीं जान रहे इस प्रकार की नहीं है ये नित्य विज्ञप्ति रूप तथा तो ज्ञान स्वरूप ही है अच्छा एवं क्षांति बहुत जिसका इस प्रकार की क्षांति भावों में तीन कर दिया तीन हो गया ये दीर्घ कैसे हो जाएगा अनुनासिकलो अनुनासिकों का दीर्घ हो जाएगा कित गीत पर में रहने पर जलादि कित गिन पर में रहने पर तो ते भाव में तीन कर दिया तो अगर हम उसको तथित प्रत्यय करेंगे तो हो जाएगा क्षमता जिसकी इस प्रकार की क्षमता हो जाता है निश्चय कर लेता है हम तो प्रकाश रूप ही है तो इस प्रकार के स्वयं प्रकाश है अर्थात तो हम अपने आपको जानने के लिए बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के जिसका निश्चय हो जाता है सह अमृतत्वाय कल्पते कल्पते समर्थो होती योग्य होती जिसका इस प्रकार निश्चय हो गया हम तो प्रकाश रूप ही है हम ज्ञान स्वरूप है हम में किसी का संबंध है ही नहीं मनोबुद्धि शरीर है इसका हमारे साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है इतना निश्चय हो जाता है वो मुक्त है वो अभी मुक्त है जीवन मुक्त कहा जाएगा तो फिर अमृतत्वाय कल्पते वो फिर योग्य हो जाता है कैसे शांति अर्थात यहाँ उसका सामर्थ्य क्षमता तल तो प्रत्यय करने से क्षमता बन जाएगा तो शांति कार्यकमता तीन नंबर टिप्पणी आत्मनि सर्वथा निरपेक्षता अर्थात आत्मनि आत्म विषय में सर्वथा निरपेक्षता हमको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है हम अपने आपको जानने के लिए हम अपने आपको बचाने के लिए रक्षा करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है क्यों हमारा कभी कोई परिवर्तन हो भी नहीं सकता हमारा हानि हो ही नहीं सकता फिर किसी की आवश्यकता क्यों है शरीर मनोबुद्धि की हानि हो सकती है उसकी रक्षा के लिए दूसरे के ऊपर सापेक्ष अपेक्षा कर सकता है किंतु जब ये सब हमारा नहीं है निश्चय हो गया तो फिर किसका रक्षा करने के लिए आवश्यक है जो आत्मा का, जो कि असंग है कूटस्थ है जिसका किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है कोई उसको कुछ कर भी नहीं पाएगा क्यों ये सर्प कभी और रज्जु में बिछा डाल सकता है तो कभी भी नहीं डाल पाएगा इसी प्रकार के कल्पित पदार्थ से हमारा स्वरूप में कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा जितना ये ज्ञान दृढ़ होगा उतना यह निश्चय और होगा हमारा कभी भी किसी से भी किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकता है ये अज्ञान जितना रहेगा इसके साथ आदत में होगा आदत में होने से इसका रखाव इसका बचाव वो सब कुछ ना कुछ करता रहेगा जितना ये वास्तविक जितना इसको छोड़ेगा उतना इसमें निष्ठा दृढ़ होगा जितना इसमें निष्ठा दृढ़ होगा वो और दूर हट जाएगा तो ये जितना इसमें वैराग्य बढ़ेगा इतना इसमें निष्ठा बढ़ेगा तो वैराग्य बढ़ना और निष्ठा इसमें होना ये दोनों अर्थात चक्राकारों में चलेंगे इसलिए प्रतिदिन हमको रात में सोने से पहले विचार करना पड़ेगा आज कुछ वैराग्य बढ़ा क्या वैराग्य का अर्थ नहीं कि शरीर को पीड़ा देना मन को पीड़ा देना ये वैराग्य का अर्थ नहीं है ये तो अर्थात पहले हमारा मित्र था अभी हमारा शत्रु हो गया अगर हमारा कोई शत्रु भी रहा तो हम निरपेक्ष कहा रहे इसलिए ना इसको कोई ना कोई भोग में डालना ना इसको पीड़ित करना अर्थात हमको इसका मित्र भी बनना नहीं इसका शत्रु भी बनना नहीं बिल्कुल बीच में छोड़ देंगे हम इसे अलग हो जाएंगे ये अपना अपना रास्ते में चलेगा किंतु हम इसको बीच में कब छोड़ पाएंगे जब हम पेंडुलम एक तरफ किए हैं भोग वासना डाल करके उसको बीच में पहुंचाना पड़ेगा शरीर बिल्कुल मनो बिल्कुल एकदम उसको केंद्र में छोड़ देंगे फिर हम उसे मुक्त हो जाएंगे जिसका इस प्रकार की शांति क्षमता हो जाता है अर्थात हम प्रकाश रूप है बाकी सब कल्पित है कल्पित पदार्थ से हमारा कभी कोई हानि होने वाला नहीं है ये निश्चय हो जाना है तो आगे ये कल्पित पदार्थ जैसा करना है करने दीजिए ये सर जैसा दिखता है बाकी लोग इसे डरते हैं अथवा ये कोई अच्छा पदार्थ जैसा दिखता है बाकी लोग इसे कोई राग आसक्ति करते हैं वो करने दीजिए ये शरीर मनोबुद्धि का जैसा है वो किसी लोग इसको शत्रु मानेंगे किसी लोग उसको मित्र मानेंगे वो जैसा चलना है वो चलने दीजिए हम उससे अलग हो जाएंगे इस प्रकार की शरीर मनोबुद्धि का कोई कार्य में हम हस्तक्षेप भी नहीं जाना है जैसा चलता है परिवेश के चलते ऐसा चलो टीका में यथोक्त रीत्या समुत्पन्न से फलम आह इस प्रकार के उपाय से यथोक्त रीत्या क्या है ग्यारह नंबर टिप्पणी देते हैं स्व अभिन्न आदि बुद्धत्वादि रूपेण स्व अभिन्न आदि बुद्धत्व रूप अर्थात तो मैं ही आदि आदिबुद्ध हूँ आदिबुद्ध अर्थात जो गौतम बुद्ध हो गया हम उससे पहले बुद्ध होने आदिबुद्ध का अर्थ एक नंबर टिप्पणी कह दिया हमको ब्रह्माकार वृत्ति होने से पहले भी हम प्रकाश रूप है हम ज्ञान रूप है हम आत्मा है निर्गुण निष्क्रिय इस प्रकार की मैं ही वही तत्व तो हूँ इस प्रकार की निश्चय हो जाना तो ये सब सांसारिक कर्म ये सब सांसारिक कर्म होता है जिसमें मेरा कुछ लाभ है मेरा कहने से मैं शरीर में आबद्ध करे अथवा मैं देश में आबद्ध करे जगत में आबद्ध करे कहीं भी जितना भी बड़ा हो तो जो पूरा जगत का कल्याण करने में लगा है वो थोड़ा बड़ा में आबद्ध होता है कहीं भी नहीं बना है कुछ होता है तो शरीर मन बुद्धि से ये हो जाता है उसका जैसे संस्कार ऐसा हो हम उसे अलग रह पाए अर्थात कर्म होने का समय में भी अगर हम उसे अलग रह पाते हैं तब तो ठीक अच्छा है अच्छा और कर्म होने का समय में हो अविद्याग्रस्त होकर के कर्म कर जाते हैं जगत कल्याण में तो ये अच्छा नहीं हुआ कर्म करने का समय में भी हम इससे अलग है ये शरीर मुनि बुद्धि जो कर्म करते हैं हम उससे अलग है इस प्रकार की बुद्धि के साथ कर्म करता है तब तो ठीक है भगवान जैसे गीता में कहते हैं वो चलेगा नहीं तो वो बंधन ही है भाष्य में ए टीका मैं कह ये ज्ञान का फल क्या है कहते हैं यश्यश्य इस प्रकार की भौवतिक शांति जिस प्रकार इस प्रकार इस क्षमता जिसका हो जाता है वो मुक्त है प्रथम पाद से तात्पर्य आह श्लोकों का जो प्रथम पाद आदि प्रकृति एवं इसका अर्थ कहते हैं भाष्य में ज्ञेयता अपि धर्मान समृद्धिया ज्ञेयता कहते हैं कि रामानंद को हम जानते हैं और रामानंद जी कल आये थे ऐसा हुआ ऐसे हुआ इसलिए रामानंद जी को अगर आप एक धर्म जीव कहते हैं हम उनको जानते हैं ना तो इसलिए उसमें ज्ञेयता आ जाएगा कहते हैं ज्ञता अपनी धर्मान समृत्या अविद्या के चलते जो व्यवहार होता है व्यवहारिक दृष्टि से हम कहते हैं कि हमने रामानंद जी को जानता है तो वास्तविक हम रामानंद जी कहने से किसको जानता है शरीर को जानता है नहीं तो उनका विचारधारा मन बुद्धि इसी को ही जानता है तो वास्तविक आत्म तत्व तो तो को नहीं जानता है क्योंकि वो तो जानने वाला स्वयं ही है तो कहते हैं कि समृत्या केवल व्यावहारिक व्यवहार को लेकर के व्यवहार क्यों कहते अविद्या से इसको लेकर के न परमार्थ तो आप परमार्थ तो वस्तु तो नहीं है यद आदौ बुद्धा आदो अर्थात जीव आदो आदो अर्थात कोई सृष्टि का आदि से ऐसा नहीं है अर्थात स्वभावतः तो सर्वदा बुद्धा बुद्धा अर्थात ज्ञाता जाना गया व्यवहार अविद्या व्यवहार अविद्या का व्यवहार है समृद्धि शब्द का अर्थ सम्यक इति समृद्धि आवरण कर देता है आवरण कौन करता है अविद्या अविद्या खाली आवरण कर देने से हमको पता नहीं चलेगा जब तक तो व्यवहार नहीं होगा इसलिए व्यवहार वास्तविक व्यवहार हो गया समृद्धि का कार्य किन्तु तो कार्य कारण को एक करके कहा जाता है अविद्य का व्यवहार अविद्या से जो व्यवहार होता है उसको समृद्धि कहता है अन्यत्र कहीं समृद्धि शब्द का अर्थ बिल्कुल अविद्या को ही कहा जाता है बौद्ध वाले तो समृद्धि को अविद्या व्यवहार के हैं अविद्या शब्द से यहाँ भी व्यवहार बेद बेद होता है क्या है? समृद्धि आवृणती इति वृत्ति सम्यक आवृणती समृद्धि द्वे सत्य द्वेषक्ति दुए, स्वमु, स्वमु दुए दुए बुद्धादेश सत्य परमा समृद्धि सत्य पारि द्वे सत्वे समुपाश्रित्य बुद्धानम धर्मदेशना बुद्ध लोग जो धर्म का उपदेश करते हैं दो सत्व को लेकर के एक समृद्धि सत्व और एक पारमार्थिक सत्व समृद्धि सत्व व्यावहारिक सत्य पर्वत है कते है सभी लोग देखते हैं व्यावहारिक सत्व मानते हैं द्वे सत्व समुपाश्रित्य बुद्धानम लोके सत्यम चत्यम च पर इस प्रकार के लोक समृद्धि सत्व द्वे सत्त्यश्रीते बुद्धा धर्मदेश लोके समृद्धि सत्व सत्व पर कुमारील का है अथवा धर्मकृति नागार्जुन किसी का है बौद्ध वालों का लोके समृद सत्व पर लौकिक सत्व इस प्रकार की। ये इससे पहले ना कुमार भट्ट तो पहले आया था क्योंकि संस्कृत शारीरिक में है कि आकाश आदो सत्यता चिदे का और सत्यताकाचि सत्यताकाचि सत्यताकाचि प्रत्यत्म सत्यता का प्रत्य सत्यता त्यापन्नोम सत्य शब्दस्तु तत्र ऐसे संशेषा को कहते हैं आकाशादी में सत्यता एक तत्त्त्त्त। तत्त्त। तत्त्त। तत्त। तत्त है व्यावहारिक सत्यता और प्रत्यगात्मा में सत्यता कुछ अलग है अरे व्यावहारिक सत्यता और व्यावहारिक आकाश में जैसे सत्यता घट में ऐसे सत्यता नहीं है आकाश के सत्यता सृष्टि से आदि से लेकर के सृष्टि का अंत तक रहेगा इसलिए नया एक लोग उसको भी तो पूरा नित्य मान लेते हैं आकाश में एक सत्यता है पर आत्मा में दूसरी सत्यता है और ये दोनों मिलकर के घटोपट में सत्यता अर्थात आकाश में व्यावहारिक नित्यता मान लेते हैं तो ये व्यावहारिक नित्यता और आत्मा का जो पारमार्थिक नित्य था ये दोनों मिल करके हम कह देते हैं घटो अस्थि ये घटो अस्थि घटो को हम सत्य मान लेते हैं क्यों कहते हैं इसमें चैतन्य भी है और व्यावहारिक सत्यता भी आ गया ये जो अयम सत्य शब्द व्युत्पन्न व्युपन्न अर्थात जिसमें शक्ति है सत्य शब्द का शक्ति किसमें है घट सन में सत्य शब्द का शक्ति आत्मा सन में वह नहीं है क्योंकि आत्मा सन कहने से लोग में समझेंगे नहीं घटव कहने से समझ जाएंगे इसलिए शक्ति यहां रहा और सत्य शब्द का लक्षणावृत्ति हो जाएगा आत्मा में इस प्रकार करते हैं दो प्रकार के सत्य तो अच्छा ज्ञता समृद्ध यशमात भाष्य में आदो बुद्धा आदि बुद्धा आदो बुद्धा, बुद्धा अर्थात स्वरूपों से सर्वदा ये बुद्धा ही है अर्थात तो प्रकृत्या आदि बुद्धा प्रकृत्य कहा प्रकृत्या अर्थात स्वभावत एवं बुद्ध अर्थात तो प्रमाण ब्रह्माकार वृद्धि होने से पहले भी वह स्वयं प्रकाश रूप है स्वभावत तो नित्य अर्थात यथा नित्य प्रकाश प्रकाश स्वरूप सविता एवं नित्य बोध स्वरूप इत है जैसे नित्य प्रकाश स्वरूप सविता सविता अर्थात सूर्य सूर्य नित्य प्रकाश रूप आप जानने पर सूर्य प्रकाशमान होगा आप नहीं जानने पर सूर्य प्रकाशमान हो, नहीं होगा वेदांत तो दृष्टि से ऐसा है किंतु व्यावहारिक दृष्टि से हम जब नहीं जान रहे हैं सूर्य प्रकाश है रूप है ना अंधकार रूप हो गया प्रकाश रूप है उसी को दृष्टांत तो देते हैं किंतु वेदांत तो क्या कहेगा सूर्य प्रकाश रूप कब होगा जब दृष्टा जानेगा आप अगर सूर्य को नहीं जान रहे हैं तो सूर्य बोलकर यह दृष्टि सृष्टि वादा एक जीव वाद जब कहते हैं ये जो लोक में दृष्टांत दृष्टान लौकिक लेकर के देते हैं जैसे नित्य प्रकाश स्वरूप सबिता एवं नित्य बोध है में, में। उत्तम अर्थम दृष्टानतेन स्पष्ट जो नित्य प्रकाश रूप हो गया आत्मत तो इसके लिए दृष्टांत दे दिया जैसे सूर्य आगे टीका में पादातर अर्थम कथयति सर्वे धर्म सुनिश्चिता द्वितीय पाद आदिबुद्धा प्रकृत्य सर्वधर्मा सुनिश्चिता का ये द्वितीय पाद का अर्थ कहते हैं अच्छा सर्वे धर्म ये सात नंबर टिप्पणी दे दी सर्वे धर्मी अश उभय धर्म है ये पूर्व में भी अन्वय है बाद में भी अन्वय है अर्थात आदिबुद्धा प्रकृत्य सर्वेधर्मा और सर्वधर्मा सुनिश्चिता ये उसे इसका अन्वय है टीका में अच्छा भाष्य में पाद अर्थम कथये दूसरे पाद का अर्थ कहते हैं भाष्य में सर्वे धर्मा धर्म सर्व आत्मा आत्मा जीवात्मा सभी जीवात्मा आगे भाषे हैं न तो तेसा निश्चय कर्तव्य नित्य निश्चित स्वरूपा इत्यर्थ है अभी उनका निश्चय करना है ये जो सब बाकी जीव दिख रहे हैं उनका सब स्वरूप कैसा है ये हमको निश्चय करना है कहते हैं वो कुछ निश्चय करने का नहीं है वो सब नित्य निश्चित स्वरूपा उनका सब स्वरूप पहले से निश्चय है हम जिस पदार्थ का निश्चय करेंगे वो उनका स्वरूप नहीं है ये किस प्रकार की व्यक्ति है हम उसके बारे में निश्चय करते हैं तो हम उसका आत्मतत्व तो का, का निश्चय करते हैं ना उसका मनोबुद्धि का निश्चय करते हैं मनोबुद्धि का निश्चय करते हैं हम जिसका निश्चय करते हैं वो आत्मतत्व तो नहीं है तो ऐसा हम निश्चय न करते क्योंकि नित्य निश्चित स्वरूप वो आपका ही जो स्वरूप है वही है जैसे दूसरों के बारे में ऐसे अपने बारे में भी है तो कहते हैं हम अपने बारे में निश्चय करेंगे अर्थात वो हमारा मनोबुद्धि का निश्चय कर सकते हैं अर्थात ये हमारा मन क्या चाहता है किंतु हम हमारे बारे में कुछ निश्चय होने का नहीं है वो तो हम तो हम ही है इतना ही तो उसका स्वरूप है और क्या निश्चय करना है टीका में निश्चित स्वरूप में वो व्यतिरेक द्वारा स्फोर निश्चित स्वरूप आत्मा का स्वरूप पहले से ही निश्चित है उसको व्यतिरेक द्वारा दिखाते है भाष्य में न ही स्वरूप एवं नई इति आत्मा का जो स्वरूप है वो संदेह मान है अर्थात संदेह का विषय है कैसा संदेह है ये आत्मा ऐसा है अथवा ऐसा है इस प्रकार की संदेह कहते हैं इस प्रकार की संदेह मैं ऐसा हूं अथवा ऐसा हूं कहते मैं गोरा हूं अथवा मैं काला हूं इस प्रकार के संदेह होगा ये संदेह मेरा है ना शरीर का है मतलब किस विषय के है इसी प्रकार की मन का संदेह हो सकता है बुद्धि की संदेह हो सकता है किंतु मेरे विषय में मैं मैं हूं ना अन्य हूं इस प्रकार की संदेह हो जाएगा ये कभी नहीं होगा इसलिए कहते हैं न संदेह मानसव रूपा संदेह कैसा होगा एवं न एवम तो ये न एवं में क्या सूत्र लगा आप बोलिए तो नम हुआ न वहाँ कहा हुआ है ये अच्छा आप लोगों का आया नहीं हाँ, हो गया तो नौ के आगे ए रहेगा ओ के आगे ए रहने से ना ये कृष्णोत्कम इस प्रकार के दिया है ना और यहाँ एक के लिए ओ के आगे एक लिए क्या दिया गंगो दकम तो अ के आगे ओ के लिए दिया औ के आगे ए के लिए कृष्ण दिवस्ने कृष्ण तो हाँ आपका ये बुद्धि बृदरचि हो गया तो ये वृद्धि रचि है न एवं नैती ये इस प्रकार की है इस प्रकार की नहीं है आ गए ठीक है हमें न खलु आत्मा स्वसत्तायाम एवं न एवं संदेह मान स्वरूप भवितुम अलम आत्मा स्वसत्ता में आत्मा दूसरे की सत्ता में मन ऐसा है बुद्धि ऐसी है शरीर ऐसा है ये सब के बारे में संदेह हो सकता है किंतु स्वसत्तायाम एवं न एवं संदेह मान स्वरूप भवितुम न अलम तो मैं हूँ मैं नहीं हूँ इस प्रकार संदेह होता है कभी मैं हूँ मैं नहीं हूँ इस प्रकार संदेह हो जाता है ये सर्वदा इस प्रकार कोई सदेह नहीं है मैं तो हूं मैं अच्छा हूं बुरा हूं ये तो मनोबुद्धि को लेकर के कहता है मैं तो मैं हूं तफुरण अव्यभिचाराद तफुरण अव्यविचाराद तद रूपत्व प्राग एवं साधितत्वाद तस् आत्मन स्फुर अव्यभिचारा स्फुर अर्थात प्रकट होना तो जो पता चलना स्फुर अव्यभिचाराद मैं जो ये जो स्फुर है वो सुसुप्ति में नहीं रहेगा क्या अगर सुसुप्ति में नहीं रहेगा उठ करके कहेगा मैं सोया था नहीं कर पाएगा इसलिए इसका जो स्फुर है ये तो स्फुर अर्थात तो ज्ञान होना ये अव्यविचारात् अव्यभिचार अर्थात व्यविचार नहीं होना व्यविचार अर्थात कभी होगा कभी नहीं होगा इस प्रकार की नहीं होना ये अव्यविचारा तदरूपत्व्य तदरूपत्व अर्थात स्फूरण इसका जो स्पूर्ण रूपत्व प्राग एव साधित प्राग दे दिया अच्छा नौ नव टिप्पणी थोड़ा संशोधन करना है प्राग एव अष्टादी कारिका सुष्टिश आगे क्या लिखा विंशति कारिका अच्छा अष्टाविशादी करना होगा अष्ट विंशति कहने से एक को ले लिया इसलिए लिखना पड़ेगा उस्ता उस्ता से लेकर आगे चलना पड़ेगा अष्टाविश हो जाएगा तो ती विंशत डी ती जब आगे तस्य पुराण डट हो जाएगा फिर ती का लोप हो जाएगा डॉट मिल करके हो जाएगा विंश अष्टाविश अष्टाविश आदि अष्टाशादी तो कारिकासु इस प्रकार के पाठ संशोधन करना अच्छा आगे ठीक है द्वितीय अर्धम टीका द्वितीय अर्ध हो गया इसी प्रकार की शांति, शांति, एवं क्षाति यमृत कल्पते इसको कहते हैं भाष्य में यर्थ हो मुमुक्षु का एवं शांति एवं अर्थ यथोक्त प्रकार यथाउक्त प्रकारण तो जैसा कहा गया है कैसा कहा गया आत्म आत्म है टीका में स्वरूपस्य है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ये हो गया यथोक् प्रकार भाष्य में कहा, कह एव अर्थात प्रकारेण सर्वदा बोध बोध टीका में कहते हैं बोधाख्यो निश्चय बोध निश्चय तस्पेक्ष जो बोध है वही निश्चय है अर्थात इसी प्रकार के जिसको निश्चय है कि मैं तो सदा पूर्ण रूप ही हूं निरपेक्ष निरपेक्ष अर्थात मैं हूं ये जानने के लिए दूसरे का आवश्यकता नहीं है जिसको इस प्रकार की निश्चय हो गया मेरे को जानने के लिए दूसरे को अपेक्षा नहीं है मेरे को ये शास्त्र का पंक्ति जानने के लिए दूसरे को अपेक्षा है मेरे को अपने को जानने के लिए दूसरे को अपेक्षा है कहते हैं अपने को जानने के लिए आत्मज्ञान के लिए तो इतने सारे उद्यम कहते हैं कि आत्मज्ञान अर्थात तो हम मानते हैं कि हम हम नहीं है ये हम मान के चलते हैं तो इतना जानने के लिए इतने सारे उद्यम हम कुछ के साथ अभी मिले हुए हैं ये छोड़वाना यही हो गया आत्मज्ञान करवाना है हम हम है बस इतना ही है निरपेक्ष स्वार्थम अन्यार्थम बास अपने स्वरूप को जानना अन्य का स्वरूप को जानना इसके लिए किसी का अपेक्षा नहीं है वा भवति जिस मुमुक्ष को इस प्रकार हो जाता है स्व अमृतत्वाय कल्पत इस संबंध वो फिर अमृतत्व अम्रित, के लिए मुक्त के लिए वो योग्य हो जाता है भाष्य में ये मुमुक्षोर एवं एवं अर्थात तो यथोत्व प्रकार बोध निश्चय निरपेक्षता बोधन निश्चय में निरपेक्षता अर्थात तो उसका बोधन निश्चय है कहते मैं तो ऐसा हूँ किंतु मैं तो असंग कूटस्थ निरपेक्ष हूँ किंतु वो ऐसा नहीं है ना कहते वो ऐसा नहीं है वो मनोबुद्धि को देख करके आप कहते हैं वो ऐसा नहीं है नहीं तो वहाँ जो तत्व है वो तो वही एक ही तत्व है आत्मार्थम परार्थम व अपने लिए अथवा दूसरे स्वप्रकाश परप्रकाश कहते हैं दूसरे आत्मा को जानने के लिए अपने आत्मा को जानने के लिए कहीं भी आवश्यकता नहीं है यथा सविता नित्यम प्रकाश प्रकाशांतरण यथा सविता नित्यम प्रकाशांतर निरपेक्ष स्वार्थम परार्थम व सविता सूर्य मतलब अपने आप को प्रकाशित तो होने के लिए दूसरों को आवश्यकता करता है और सूर्य दूसरों को प्रकाश करने के लिए तीसरा का आवश्यकता करेगा नहीं करेगा ये कहते हैं स्वप्रकाश के लिए भी निरपेक्ष है पर प्रकाश के लिए भी निरपेक्ष है इसी प्रकार आप भी स्व प्रकाश के लिए निरपेक्ष है दूसरा प्रकाश के लिए भी आप निरपेक्ष आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं जिस बुद्धिमान को आप कहते हैं मेरा है उसको भी आप ही प्रकाशित कर रहे हैं और प्रकाशित करके उसमें कुछ डाल रहे है डाल करके फिर कहते हैं उसको हटाना भी है और उसको हटाते हैं हटा करके फिर उसके उसके लिए शरीर को मतलब प्रवृत्त करवाते हैं ये उतना दूर धीरे धीरे अज्ञान सब चलता रहता है स्वार्थम परार्थम चवती क्षांति जिसका इस प्रकार की क्षांति क्षांति क्षमता क्या आपने दूसरों को जानने के लिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं है दूसरे अर्थात आत्मा को बोध कर्तव्यता निरपेक्षता बोध कर्तव्यता अर्थात अर्था अर्था अर्था हमको ऐसे निश्चय करना है इसमें निरपेक्ष है और कुछ निश्चय नहीं करना है हम है बस इतना ही संपूर्ण सर्वदा स्वात्मनी जिसका इस प्रकार की स्व आत्मा में अपना स्वरूप में इस प्रकार निश्चय हो जाता है स्व अमृतत्वाय अमृतत्वाय अमृत भाव अमृत भाव के लिए कल्पते अर्थात तो मोक्षा समर्थो भवती मैं तो मैं ही हूँ इतना ही निश्चय हो जाए किंतु तो जब तक रजस तमस रहेगा यह नहीं होगा निश्चय क्योंकि रजस तमस का अर्थ है कि शरीर में मन बुद्धि में तादाद करेगा तमस का लक्षण है यत् कृष्ण बदे कस्मिन कार्य सत महेतुकम अतत्थ बदल पंच तत्तामसम उदाह शरीर को ही मैं मानना ये तमस हो गया सब कार्य करेगा कहते मेरा मेरा इतना है रजस हो जाने से थोड़ा भेद दिखेगा थोड़ा और शरीर से थोड़ा बाहर हो जाएगा बहुतों तो को मैं मानेगा और जब शुद्ध सत्व हो जाएगा कहीं मैं नहीं मानेगा कह सब एक ही है टीका में तदेव दृष्टान साधयती उसी को दृष्टान देकर के दृष्टान यथा जैसे भाष्य में पंचम पंक्ति को कहा था यथा सभिता नित्य प्रकाशांतर निरपेक्ष इसी प्रकार की आगे टीका में इति शब्दों यथा इति अने संबद्यते भाष्य में नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया शब्द का अन्वय होगा जो ऊपर पंक्ति में है यथा सभिता अर्थात यथा सविता नित्यम प्रकाशांतर अर्थ हो गया तथा क्षातिर्ोध कर्तव्यता निरपेक्षता जिसका शब्द का अर्थ हो गया तथा तो टीका तो तो तो तो में कहते हैं इति शब्द यथा इति अने संबध्यते यथा के साथ इति शब्द संबंध होकर के क्या अर्थ करेगा द्वादश टिप्पणी में कहते हैं शब्द तो का अर्थ हो जाएगा तथा तो च यथा सविता दृष्टांत तो हो गया तथा तो आत्मा भी इसी प्रकार के है ये श्लोक उच्चारण करेंगे टीका में स्व अमृतवाय इत्यादि वचना अमृतत्व प्राप्त तुश्यति स्व अमृतवाय कल्पते ऐसा कहा गया इत्यादि अर्थात तो वो अमृतत्व के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य हो जाएगा अर्थात तो अभी उसका मोक्ष नहीं हुआ है अर्थात मोक्ष फिर होगा और जो होगा यद कृतकम तद अनितम मुख्य होगा तो फिर वो एक दिन जाएगा भी क्योंकि जो भी होगा वो एक दिन जाएगा ये नियम है तो यद कृतकम तदित्यम ये सब धीरे धीरे पढ़ने से पता चलेगा इतना जो पढ़ेंगे पता चलेगा कहेंगे जो भी बनेगा वो जाएगा आप बहुत उद्यम करके कुछ कर देंगे वो भी चला जाएगा वो तो जाएगा तो आगंतुकम अमृतत्व आप बहुत उद्यम करके ब्रह्मकार वृत्ति बनाएंगे वो ब्रह्माकार वृत्ति नाश होगा होगा अभी नाश हो जाएगा किंतु तो नाश होकर क्या करेगा कहते हैं जो नाश नहीं होने वाला उसको खाली बता करके चला जाएगा सकृत विवाद होती स्वयं का गया आदि शांता यनुत्पन्ना आदि शांता ही अनुत्पन्ना प्रकृत्यव सुनिर्भता सर्वधर्मा सामिन्ना अजम साम्यं शदर्मा जो उत्तर उत्तरार्ध उत्तराधम सर्वे धर्म आदिशाता हि अत्पन्ना प्रकृतिया सुनिवृत्ता समा अभिन्ना अजम साम्यम विचारदम सर्वे धर्मा जितने सारे जीव वो सब क्या है आदि शांता अर्थात वो सब स्वरूप से शांत ही है शांत अर्थात आनंद स्वरूप ही है प्राप्त आनंद अर्थात कुछ प्राप्त करना है ऐसा नहीं होता आनंद स्वरूप है आवरण हुआ है आवरण हट जाना है किंतु प्राप्त कुछ करना है ये नहीं है आदिशांता एक नव टिप्पणी स्वरूपत अच्छा स्वरूपता दे दिया ना एक नव टिप्पणी में स्वरूपत एवं शांता शांत अर्थात तो राग-द्वेष इत्यादि नहीं है राग-द्वेष इत्यादि बुद्धि का कार्य है वो होने से आवरण कर दिया इसलिए हम शांत ही ये पता नहीं चलता जब ये सब राग-द्वेष से चला गया फिर शांत अनुत्पन्ना अनुत्पन्ना अर्थात इनका कभी उत्पन्न जन्म होने वाला नहीं ये सब नित्य पदार्थ है और प्रकृतियानिर्वृत नि शब्द का अर्थ सुख अर्थात स्वभाव तो ये सुख स्वरूप है निर्वृत एक निवृत है फट जाना वो ये निर्वृत धर्मा समान अभिन्न अर्थात ये सब अभिन्न है एक ही है वो अजम साम्यम विशारदम उत्तरार्ध में अजम साम्यम विशारदम सब एक वचन कह दिया पूर्वार्ध में आदि शांता अनुत्पन्ना सुनिर्भृता सब बहुवचन कहता इसलिए कह दिया कि सम अभिन्ना बीच में कह दिया बहुवचन कह करके कह देता है अभिन्न सब एक ही है इसलिए आगे सब एक वचन कह दिया अच्छा श्लोक मोक्ष आगंतु का नहीं है इसको श्लोकों के द्वारा कहा जाता है श्लोक से तात्पर्य अक्षरा श्लोकों का तात्पर्य और ये दोनों ही कहते हैं तथा तो ना भी शांति कर्तव्यता आत्मनि आत्मा में कुछ शांति करना है तो इसको शांत करना है इसलिए क्या करना है हमको गुफा में जाना है तो ये सब तो खाली अशांति है ये रटो वो पढ़ो ये करो ये तो महान अशांति है इसलिए गुफा में जाना है कहते हैं कि ना शांति कर्तव्यता आत्मनी इसमें कोई शांति करवाने का आवश्यक नहीं है यस्माद् आदि ता नित्य नित्यम एव शांता वो सर्वदा शांत स्वरूप ही है अनुत्पन्ना अनुत्पन्ना अजा अजा अर्थात इनका कोई जन्म नहीं होता है प्रकृत्याभृता प्रकृति से स्वभाव से सुनिर्भृता इसका अर्थ सुष्ठुपरत स्वभाव एक पद है सुष्ठु उपरत स्वभाव एक पद है दो पद अलग अलग, अलग, अलग दे दिया ना सुष्ठुपरत स्वभाव भाष्य में अर्थात उपरत स्वभाव इनका स्वभाव उपरत अर्थात शांत इनका स्वभाव से ही ऐसे सर्वे धर्मा अच्छा समय हो आज आज यहां तक ओं पूर्ण मत पूर्णमित पूर्णमत पूर्णम गच्य पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य and the chance